महाभारत आदि पर्व द्वांशत्यधिक द्विशतमोध्याय अग्निदेव का खांडव वन को जलाने के लिए श्री कृष्ण और अर्जुन से सहायता की याचना करना अग्निदेव उस वन को क्यों जलाना चाहते थे इसे बताने के प्रसंग में राजा श्वेत की, की कथा वै सम्पावाच सौ ब्रवीद अर्जुनम चैव वासुदेव च लोक प्रवीर ठंत खाण्डव समीपत वै सम्पान कहते हैं जन्मे उन ब्राह्मण देवता ने अर्जुन और सात्वतवंशी भगवान वासुदेव से जो विश्वविख्यात वीर थे और खांडोवन के समीप खड़े हुए थे कहा ब्राह्मणों बहुभोक्ता सदा भिक्षे वाटेय पार्थौ वहा तृप्तिम प्रयक्षतम मैं अधिक भोजन करने वाला एक ब्राह्मण हूँ और सदा अपरिमित अन्न भोजन करता हूँ वीर श्री कृष्ण और अर्जुन आज मैं आप दोनों से भिक्षा मांगता हूं आप लोग एक बार पूर्ण भोजन कराकर मुझे तृप्ति प्रदान कीजिए एवम उक्तौ तम अब्रूताम कृष्ण पांडव केना नेदा भवा तृप्यत तस्यान यता वह उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण और अर्जुन बोले ब्रह्मण बताइए आप किस अन्न से तृप्त होंगे हम दोनों उसी के लिए प्रयत्न करेंगे एवं मुक्त स भगवान अब्रवीता भाष माड़ौ तदावीर कृयता मिति जब ये दोनों वीर आपके लिए किस अन्न की व्यवस्था की जाए इसी बात को बार बार दोहराने लगे तब उनके ऐसा कहने पर भगवान अग्रदेव उन दोनों से इस प्रकार बोले ब्राह्मण वाच ना हम अन्नम भभुक्षे वह पावक मह निबोधतम यदअनम अनुरूपम बे तद्युवाम संप्रयक्षतम ब्राह्मण देवता ने कहा वीरों मुझे अन्न की भूख नहीं है आप लोग मुझे अग्नि समझे जो अन्न मेरे अनुरूप हो वही आप दो दोनों मुझे दें इंद्रम इंद्र इदमींद्र सदा धाव खांडवम परिरक्षते रक्षति नाच सकोम्य हम दग्धम रक्षाण महात्मना इंद्र सदा इस खांडव वन की रक्षा करते हैं उन महामना से सुरक्षित होने के कारण मैं इसे जला नहीं पाता वस त्र सखा तस्य तक्षक पंडग सदा सगण तक तेताव परि रक्षति इस वन में इंद्र का सखा तक्षक नाग अपने परिवार से ही सदा निवास करता है उसी के लिए वज्रधारी इंद्र सदा इसकी रक्षा करते हैं तत्तान्न काली रक्षते प्रसंगत तम दिधक्षक्र तेजसाम उस सक्षक नाग के प्रसंग से ही यहाँ रहने वाले और भी अनेक जीवों की वे रक्षा करते हैं इसलिए इंद्र के प्रभाव से मैं इस वन को जला नहीं पाता परंतु मैं सदा ही इसे जलाने की इच्छा रखता हूँ साम प्रज्वलित दृष्टवा मेघां भोभी प्रवरसती ततो धग धुम न शक्तोवी धक धक छुर्धाव में प्रतम मुझे प्रज्वलित देखकर वे मेघों द्वारा जल की वर्षा करने लगते हैं यही कारण है कि जलाने की इच्छा रखते हुए भी मैं इस खांडोवन को दग्ध करने में सफल नहीं हो पाता सयुवाभ्याम सहायाभ्याम अस्त्र दहेय खांडव दाव एक अन्न मृतम आप दोनों अस्त्रविद्या के पूरे जानकार हैं अतः मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ कि आप दोनों की सहायता से इस खाण्डवन को जला सकूँ मैं इसे अन्न की भिक्षा मांगता हूँ युवा शुभक धारास्ता भूता नीच उत्तम अस्त्र अभिद्यक सर्वतो वर आप दोनों उत्तम अस्त्रों के ज्ञाता हैं अतः जब मैं इस वन को जलाने लगूं उस समय आप लोग ऊपर से बरसती हुई जल की धाराओं तथा इस वन से निकलकर चारों ओर भागने वाले प्राणियों को रोकीगा जन्मे जन्मेजय उच किम भगवान्ने का दग्धुक्षति रक्षाण महेंद्रेण नाना सत्वस जन्मेज ने पूछा ब्रह्मण भगवान्देव देवराज इंद्र के द्वारा सुरक्षित और अनेक प्रकार के जीव जंतुओं से भरे हुए खांडव वन को किस लिए जलाना चाहते थे ने तत्कारण ब्रह्मण सम्रतिभासंक्र खंडवम भव्यवाहन विप्रवर मुझे इसका कोई साधारण कारण नहीं जान पड़ता जिसके लिए कुपित होकर हव्यवाहन अग्नि ने समूचे खांडव वन को भस्म कर दिया ए तद विस्तरसो ब्रह्मण श्रोतम इक्षा तत्वत खांडव से पुरा दाहो यथासभवन बुले पूर्व काल में खाण्डवन का दाह जिस प्रकार हुआ वह सब के साथ मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ वै सम्पायनवाचन शुणु मे ब्रोतो राजमे तथा तथम यदा अग्नि खाण्डव पृथ्वी पते वैश्पायन जी ने कहा महाराज जन्मेजय अग्निदेव ने जिस कारण खाण्डव वन को जलाया वह सब वृत्तांत में यथावत बतलाता हूँ सुनो अंत में कथे श्यामे पौराणी कथा में मह श्रेष्ठ खांडवश्य विनाश निमश्रेष्ठ खांडवन के विनाश से संबंध रखने वाली यह प्राचीन कथा महर्षियों द्वारा प्रस्तुत की गई है उसी को मैं तुमसे कहूंगा पौराण श्रुते राजन राजा हरिहयोपम श्वेतकनाम विख्यातो बल विक्रम संयुत राजन सुना जाता है प्राचीन काल में इंद्र के समान बल और पराक्रम से संपन्न सम्पन्न श्वेतकी नाम के एक राजा थे यज्जहांथा कशन ईजे च महायज्ञ क्रतभेप्त दक्षिण उस समय उनके जैसा यज्ञ करने वाला दाता और बुद्धिमान दूसरा कोई नहीं था उन्होंने पर्याप्त दक्षिणा वाले अनेक बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया था तस्य तस् नान्याबुदिर्दिवसे दिवस नृप सत्य किया राजन प्रतिदिन उनके मन में यज्ञ और दान के सिवा दूसरा कोई विचार ही नहीं उठता था वे यज्ञ कर्मों के आरंभ और नाना प्रकार के दानों में ही लगे रहते थे ऋत्विग्भे सहित धीमान एवं एज स भूमिप तत सो धूम ब्याकुलोचनाह इस प्रकार वे बुद्धिमान नरेश ऋतुजों के साथ यज्ञ किया करते थे यज्ञ करते करते उनके ऋत्जों की आंखें धूएँ से व्याकुल व्याकु होठी काल महता खिन्ना तुस्ते नमं तत प्रचोदयामस ऋत्जस्थान महिपति चक्षुर्कलता न प्रपेदे ततस्तेषाते तद्प्रेस्त नाधिपत्म सपयामास ऋत्पर सह दीर्घकाल तक आहुति देते देते ये सभी खिन्न हो गए थे इसलिए राजा को छोड़कर चले गए तब राजा ने उन ऋतविजों को पुनः यज्ञ के लिए प्रेरित किया परंतु उनके नेत्र दुखने लगे थे वे ऋत्विज उनके यज्ञ में नहीं आए तब राजा ने उनकी अनुमति लेकर दूसरे ब्राह्मणों को ऋत्विज बनाया और उन्हीं के साथ अपने चालू किए हुए यज्ञ को पूरा किया वर्तमानस्य न कदाचित काल महात्मनः इस प्रकार यज्ञपरायण राजा के मन में किसी समय यह संकल्प उठा कि मैं सौ वर्षों तक चालू रहने वाला एक सत्र प्रारंभ करूं परंतु उन महामना को वह यज्ञ आरंभ करने के लिए ऋत्विज ही नहीं मिले च राजा करोन महा स सुहृजन प्रणुपातेन तादेन च महायशा ऋत्वजूनियातंद्रिति ते चा तमिप्रा न चक्रूर उन महायशस्वी नरेश ने अपने सुहृदों को साथ लेकर इस कार्य के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया पैरों पर पढ़कर सांत्वनापूर्ण वचन कहकर और इच्छानुसार दान देकर बार बार भाव से ऋत्विजों को मनाया उनसे यज्ञ कराने के लिए अनुनय विनय की परंतु उन्होंने अमित तेजस्वी नरेश के मनोरथ को सफल नहीं किया सचा श्रम स्थान राजेता अनुवाच रुषान्वित यद्यम पति विप्राह श्रुषाया चित आशुचार्योस्त तन्नार तब उन राजर्षियों ने कुछ राजर्षि ने कुछ कुपित होकर आश्रम महर्षियों से कहा ब्राह्मणों यदि मैं पतित हूँ और आप लोगों की शुश्रूषा से मुंह मोड़ता हूँ तो निंदित होने के कारण आप सभी ब्राह्मणों के द्वारा शीघ्र ही त्याग देने योग्य हों अन्यथा नहीं अतः यज्ञ कराने के लिए मेरी इस बढ़ी हुई श्रद्धा में आप लोगों को बाधा नहीं डालनी चाहिए अस्थाने एव परित्यागम कर तुम वे तुझ सतमाह प्रपन्न एव ओ विप्राह प्रसाद कर तुम अर्थ विप्रभर इस प्रकार बिना किसी अपराध के मेरा परित्याग करना आप लोगों के लिए कदापि उचित नहीं है मैं आपकी शरण में हूँ आप लोग कृपापूर्वक मुझ पर प्रसन्न होइए के शांतारिभिर्वाक्य हे सत्वत कार्यभत प्रसाद स्वाभक्ष्यम दिजोत्तमा श्रेष्ठ द्विजगण में कार्यार्थी होने के कारण थान्त्वना देकर दान आदि देने की बात कहकर यथार्थ वचनों द्वारा आप लोगों को प्रसन्न करके आपकी सेवा में अपना कार्य निवेदन कर रहा हूँ अथवा हम परिर्द्वेश ऋतुजोन्दम चाभियाजनाथम दिजोत्तमा दिजोत्तम यदि आप लोगों ने द्वेषवश मुझे त्याग दिया तो मैं यह यज्ञ कराने के लिए दूसरे ऋतुजों के पास जाऊँगा एतावधुक्वा वचनम विरराब पार्थिव यदा नशे कुरा याजनार्थं परम तप ततस्ते याज का क्रुद्धा तमुचूर नृपसतम तब कर्माझस्रम वही प्रतनते पार्थिव इतना कहकर राजा चुप हो गए परम तब जन्मे जाये जब वे ऋत्व राजा का यज्ञ कराने के लिए उद्यत न हो सके तब वे रुष्ट होकर उन नृपश्रेष्ठ से बोले भोपाल सिरोमढ़े आपके यज्ञ कर्म तो निर चलते रहते हैं तम परश्रांतास कर्म बाजि श्रदस्मा परीश्रांताहसी बुद्धिमोह साम संभावि तो नख गुद्र सकाशम ईजयती अत सदा कर्म में लगे रहने के कारण हम लोग थक गए हैं पहले के परिश्रम से हमारा कष्ट बढ़ गया है ऐसी दशा में बुद्धि मोहित होने के कारण उतावले होकर आप चाहें तो हमारा त्याग कर सकते हैं निष्पाप नरेश आप तो भगवान रुद्र के ही समीप जाइए अब वे ही आपका यज्ञ कराएंगे साधिक्षेपम वच्वा संक्रुद्ध श्वेत किरण कैलासम पर्वतम गप उग्रम समास्थित ब्राह्मणों का यह आक्षेप युक्त वचन सुनकर राजा श्वेत की को बड़ा क्रोध हुआ वे कैलाश पर्वत पर जाकर पस्या में लग गए आराधन महादेव निहत संसित व्रत उपवास पर राज दीर्घ काल राज तीक्षण व्रत का पालन करने वाले राजा श्वेत की इन इंद्रियों, मन इंद्रियों के संयम पूर्वक महादेव जी की आराधना करते हुए बहुत दिनों तक निराहार खड़े रहे कदाचि द्वादसे काले कदाचिअपि से आहार अकरो द्राजा च चलाने च वे कभी बारहवें दिन और कभी सोलहवें दिन फल मूल का आहार कर लेते थे ऊर्ध बाहू स्वनिमिष्ठन स्थान सन्मासान भवद्राजा श्वेत की सुसमा दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकटक देखते हुए राजा श्वेत के एकाग्रचित्त हो छह महीने तक ठूठ की तरह अविचल भाव से खड़े रहे तम तथान प्रसारोलम तप्यम महत शंकर प्रत्यादर्श यामा सारत भारत उन नृपश्रेष्ठ को इस प्रकार भारी तपस्या करते देख भगवान शंकर ने अत्यंत प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिया वाचत भगवान स्निग्ध गंभीर यागिराम प्री तो तपसाते परम तप और इसने स्नेहपूर्वक गंभीर वाणी में भगवान ने उनसे कहा परम तप नरश्रेष्ठ मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ वरम स्वभद्रम तेजम तमीक्षति तत्तृत्वा तुव वचनम रुद्रस्मितजस प्रणिपत महात्मान राजर्षि भूपाल तुम्हारा कल्याण हो तुम जैसा चाहते हो वैसा वर मांग लो अमितेजस्वी रुद्र का यह वचन सुनकर राजर्षि श्वेत की ने परमात्मा शिव के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा यदि मे भगवान्ीतर्वोक नमस्कृत स्वयं मेवे स जाजय स्वुरेतुवा वचन वाच भगवान प्रभाषि उवाच भगवान्ीत स्मृतपूर्विदम वच देवेश सुरे यदि मेरे ऊपर आप सर्वोक वंदित प्रसन्न हुए हैं तो स्वयं चलकर मेरा यज्ञ कराएँ राजा की कही हुई यह बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर मुस्कराते हुए बोले स्माक विषय वर्तते याजनमृति तवया चुमह तपोराजन्वरा या जय श्याज स्वाम समय परम तप राजाना हमारा काम नहीं है परंतु तुमने यही वर मांगने के लिए भारी तपस्या की है अतः परम तप नरेश मैं एक शर्त पर तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा रुद्रुवाच सदस राजेन्द्र ब्रह्मचारी सहित सत्तम्वाज धारा तर्पयसे नलम काम प्राथय सेम मच प्राप्यसी तम रुद्र बोले राजेंद्र यदि तुम एकाग्रचित्त हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए बारह वर्षों तक धृत की निरंतर अभिच्छिन्न धारा द्वारा अग्निदेव को तृप्त करो तो मुझसे जिस कामना के लिए प्रार्थना कर रहे हो उसे पाओगे एवतः श्वेत कि तथा चकार तत्सर्व यथोक्तम थूल पाणीना पूर्णेत वर्ष पुनराजान महेश्वर भगवान रुद्र के ऐसा कहने पर राजा श्वेत की ने सूलपाणी शिव की आज्ञा के अनुसार सारा कार्य संपन्न किया बारहवा वर्ष पूर्ण होने पर भगवान महेश्वर पुनः आए दृष्टव चरा जानम शंकर लोक भाव वाच परम प्रीत श्वेतक निप संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति करने वाले भगवान शंकर निपश्रेष्ठ श्वेतकी को देखते ही अत्यंत प्रसन्न होकर बोले तो से तो हम नृपश्रेष्ठ तो कर्मणाम याजनं नाम तो विदृष्ट परम तप भूपाल शिरोमे तुमने इस भेद विहित कर्म के द्वारा मुझे पूर्ण संतुष्ट किया है परंतु परम तप शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है अतो हम ताम स्वयं नाबी परम तप नमाशस्तु क्षति महाभागो दिजोत अतः परम तब मैं स्वयं तुम्हारा यज्ञ नहीं कराऊंगा पृथ्वी पर मेरे ही अंशभूत एक महाभाग श्रेष्ठ द्विज है दुर्वासा दूरवासा विख्यात स ही तामती मोगा महातेज संभारा संभ्रिय ये दूरवाषा नाम से विख्यात हैं महातेजस्वी दुर्वासा मेरी आज्ञा से तुम्हारा यज्ञ कराएंगे तुम सामग्री जुटाओ एकुत्व तुवनम रुद्रेण समित स्वुर पुनरागम्य संभारा पुनरार्जयत भगवान रुद्र का कहा हुआ यह वचन सुनकर राजा पुनः अपने नगर में आए और यज्ञ सामग्री जुटाने लगे ततः संभृत संभारो भूयो रुद्रमु आगतमत समृता मम संभारा तत्साद महादेव सो मे दीक्षा वेदीतीत वचनम तस्तो महात्मनः दुर्वासम सामहूय रुद्रो वचनमब्रवीत ये सहाभाग से सप्तम एदम जाय विपृंदे न भूमिपम भाण मृत्येवन रुद्रम तृथीवाच तदनंतर सामग्री जुटा कर पुनः भगवान रुद्र के पास गए और बोले महादेव आपकी कृपा से मेरी यज्ञ सामग्री तथा अन्य सभी आवश्यक उपकरण जुट गए हैं अब कल मुझे यज्ञ की दीक्षा मिल जानी चाहिए महामना राजा का यह कथन सुनकर भगवान रुद्र ने दुर्वासा को बुलाया और कहा दुःश्रेष्ठ ये महाभाग राजा श्वेतकी हैं विपरेंद्र मेरी आज्ञा से तुम इन भूमिपाल का यज्ञ कराओ यह सुनकर महर्षि ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली तथा सत्रभव तस् राज्ञ महात्मन यथा विधि यथा कालम यथोक्तम्भु तो दक्षिण तदनंतर यथासमय विधिपूर्वक उन महामना नरेश का यज्ञ आरंभ हुआ शास्त्र में जैसा बताया गया है उसी ढंग से सब कार्य हुआ उस यज्ञ में बहुत सी दक्षिणा दी गई तस्मिन परिसम्हाप्ते तो राज्ञ सत्रे महात्मन दुर्वासता व्यप्रतस्तुत्मयाजका ये तत्र तीक्षिता सर्व सदस्य महौजस सो सोपिराजन महाभाग सहा का वह यज्ञ पूरा होने पर उसमें जो महातेजस्वी सदस्य और ऋस्वी दीक्षित हुए थे वे सब दुर्वासा जी की आज्ञा ले अपने अपने स्थान को चले गए राजन वे महान सौभाग्यशाली नरेश भी वेदों के पारंगत महाभाग ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित हो उस समय अपनी राजधानी में गए उस समय वंदीजनों ने उनका यश गाया और पुरवासियों ने अभिनंदन किया मृत सराज श्वेत की एक ृत्म सहित सर्वि सदस्य समन्वित तस् सत्र पपो वन हविद्वादरान निपश्रेष्ठ राजर्षि श्वेतकी का आचार व्यवहार ऐसा ही था वे दीर्घ काल के पश्चात अपने यज्ञ के संपूर्ण सदस्यों तथा ऋतुजों सहित देवताओं से, से प्रशंसित हो स्वर्गलोक में गए उनके यज्ञ में अग्नि ने लगातार बारह वर्षों तक घृतपान किया था सत्यार्य धाराभित्मे तर्मि हविषा चतो वन पर तृप्तिम अगछत उस अद्वितीय यज्ञ में निरंतर घी की अविच्छिन्न धाराओं से अग्निदेव को बड़ी तृप्ति प्राप्त हुई न च चैक्षतः पुनरा धातुम हविन्या क्य पांडुवर्णोर्णश्च न यथावत् प्रकाशते अब उन्हें फिर दूसरे किसी का भविष्य ग्रहण करने की इच्छा नहीं रही उनका रंग सफेद हो गया कांति फीकी पड़ गई तथा वे पहले की भांति प्रकाशित नहीं होते थे ततो भगवतो भगवत वनिकार समझात तेज था विप्रहीनश ग्लानिश्चत तब भगवान अग्निदेव के उधर में विकार हो गया वे तेज से हीन हो ग्लानी को प्राप्त होने लगे सलभे स्वाचात्मा तेजोहीनम भूताशन जगाम सदनम पुण्यम ब्रह्मणो लोक अपने को तेज से ही देख देव ब्रह्मा जी के लोक पूजित पुण्यधाम में गए त्र ब्रह्मनम वचनम अब्रवीत भगवन् परमा प्रीति कृत्वा मे श्वेतकूला वहाँ बैठे हुए ब्रह्मा जी से वे यह वचन बोले भगवान राजा श्वेतकी ने अपने यज्ञ में मुझे परम संतुष्ट कर दिया अरुचे भगवत तिब्रा ताम न शक्नो न्यपोहित तेजसा विभ्रहीणस्में बले न च जगतपतेक्षेय तत्प्रसादे न स्वात्मन परंतु मुझे अत्यंत अरुचि हो गई है जिसे मैं किसी प्रकार दूर नहीं कर पाता जगत उस अरुचि के कारण मैं तेज और बल से हीन होता जा रहा हूं अतः मैं चाहता हूं कि आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हो जाऊं मेरी स्वाभाविक स्थितिश्रुवा हूतवाहागवान्द्यम उच प्रसन्न तया द्वाद वर्षाणी दसुर्धारा हम भवि उपयुक्त महाभाग तेन ताम गुलासत तेजसाप्रहीण्वाद सहसा हवाह मागम स्व यथा बंधे प्रकृति सौ भविष्य अरुचिताशेषेहम समय प्रतिपद्यते अग्निदेव की आवाज सुनकर संपूर्ण जगत की सृष्टा भगवान ब्रह्मा जी हव्यवाहन अग्नि से हस्ते हुए से इस प्रकार बोले महाभाग तुमने बारह वर्षों तक वसुधारा की आहुति के रूप में प्राप्त हुई धारा का उपभोग किया है इसलिए तुम्हें ग्लानि प्राप्त हुई है हव्यवाहन तेज से हीन होने के कारण तुम्हें सहसा अपने मन में ग्लानि नहीं आनी देनी चाहिए वन्हे तुम फिर पूर्व स्वस्थ हो जाओगे मैं समय पाकर तुम्हारी अरुचि नष्ट कर दूंगा पुरा देवे न पूर्व काल में देवताओं के आदेश से तुमने दैत्यों के जिस अत्यंत घोर निवास स्थान खांडो वन को जलाया था वहाँ इस समय सब प्रकार के जीव जंतु आकर निवास करते हैं विभासो उन्हीं के से तृप्त होकर तुम स्वस्थ हो जाक गे गशीघ्रम प्रदग्धुम तम तोक्ष्यसी किलवशात एकुवा सुव परी मुखाचित उत्तम जवमास्था प्रदुद्राहुताशन आगम्यम दाव उत्तम वीरम आहसा प्राज्वल्चा क्रुद्धो वायुसमी उस वन को जलाने के लिए तुम शीघ्र ही जाओ तभी इस ग्लानी से छुटकारा पा सकोगे परमेश्ठी ब्रह्मा जी के मुख से निकली हुई यह बात सुनकर अग्निदेव बड़े वेग से वहाँ दौड़े आए खाण्डोवन में पहुंचकर उत्तम बल का आश्रय ले वायु का सहारा पाकर कुपित अग्निदेव सहसा प्रज्वलित हो उठे प्रदीप्तम खाण्डव दृष्टुस निवासीन परम यहाण पावक प्रशांत हे खांडोवन को जलते देख वहां रहने वाले प्राणियों ने उस आग को बुझाने के लिए बड़ा यत्न किया करय सु करिण शीघ्र जलमादाय सत्वरा शिशुचु पावकम क्रुद्धा सतसौ सहस्र सैकड़ों और हजारों की संख्या में हाथी अपने चूढ़ों में जल लेकर शीघ्रतापूर्वक दौड़े आते और क्रोधपूर्वक उतावली के साथ आग पर उस जल को उड़ेल दिया करते थे बहुशिर सातो नाका सिरोत का से अनेक सिर्वाले नाग भी क्रोध से मूर्छित हो अपने मस्तकों द्वारा अग्नि के समीप पूर्वक जल की धारा बरसाने लगे तथा इवां सत् नाना प्रहरण विलिय पावक शीघ्र भरत भर श्रेष्ठ इसी प्रकार दूसरे दूसरे जीवों ने भी अनेक प्रकार के धूल झोंकने आदि तथा उद्दमों, आदि के द्वारा उस आग को दिया। प्रज्वलन शीघ्रतापूर्वक सप्तक इस तरह वन में अग्नि के बार बार प्रज्वलित होकर सात बार उसे जलाने का प्रयास किया परंतु प्रतिबार बार वहाँ के निवासियों ने उन्हें बुझा दिया इत महाभारते आदि परवड़ी खांडवदाह दाह अग्नि पराभवे द्वा सत्यधिक द्विशतमो अध्याय इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत खांडवदाह पर्व में अग्नि पराभव विषयक दो सौ अध्याय पूरा हुआ